स्थिति में जो निकुंज में सेवा कर रहा है निकुंज के वैभव का क्या ठिकाना जहां के वृक्ष श्रीमदावन के कल्प वृक्ष होकर के विराजमान जहां की एक एक वह चिंतामणि होकर के विराजमान एक एक बजरी जहां पद्मराग मणि होकर के विराजमान है जहां का कथा गानम नाट्यम गमनम मंशी प्रिय सखी जहां का सामान्य बोलना गायन के समान मधुर जहां का सामान्य चलना वो नृत्य के समान परम मधुर होकर के विराजमान जहां के सूर्य चंद्र अद्भुत होकर के विराजमान ये सृष्टि वाले सूर्य चंद्र नहीं है ये अलग होकर के सूर्य चंद्र विराजमान तो वहां के भोग का क्या ठिकाना तो भक्त को भोग भी प्राप्त है परंतु भोग की ओर दृष्टि नहीं है इसलिए श्री गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर बात कही भुक्ति मुक्ति की वो पिशाची है भक्ति मुक्ति पिशाची नहीं है ज्ञानी की भी संसार बंधन से नृत्य होती है और भक्ति की भी संसार बंधन से नृत्य होती है तो मुक्ति तो दोनों ही हैं, जन्म मृत्यु के बंधन से परंतु भक्त में कभी भी मोक्ष की साधन अवस्था में भी इच्छा नहीं होती कि मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाए ब्रह्म से साहित्य प्राप्त हो जाए मेरे दुख की निवृत्ति हो जाए ये अभिलाषा नहीं होती उसकी अभिलाषा होती है मैं कैसे कृष्ण की अधिक से अधिक सेवा करूं इसलिए और मुक्ति इन दोनों को निषेध न करके भुक्ति मुक्ति की को, उनकी जो चाह उनकी जो डिजायर है उसका निषेध किया गया भुक्ति मुक्ति का निषेध नहीं है भोग और मोक्ष को साधक को मिलेंगे जैसे कई बार दृष्टान्त देते हैं कि सेठ जी के चरण दबाने वाला जो सेवक है उसको एसी की हवा मिलेगी गद्दा के ऊपर वो भी चढ़ेगा वो भी सेठ जी के प्रसाद को उनके समान भोजन को वो भी प्राप्त करेगा तो सुख तो उसको मिलेगा तो भुक्ति मुक्ति ये पिशाची नहीं है इस तरह पिशाची है अब इस पिशाची निरूपण करते हुए एक बात और कही पिशाची क्यों कहा बोले पिशाची वो वस्तु है जो कि जितना भी भजन है उसको खा जाएगी एक बालक था उसके ऊपर कोई भूतनी पिशाची चल गई अब वो भोजन करने के लिए बैठे तो घर की जितनी भी रसोई बने सबको खा जाए दस आदमियों की रसोई और फिर भी भूख लगी है भूख लगी है भू भूख करता रहे इतना खा रहा है फिर भी मौत आता जाए नहीं सूखता हुआ चला जा रहा है डॉक्टरों की समझ में आया नहीं रोक क्या है फिर कहीं किसी जो जाने है, जादू टा करने वाले उनके पास में भी व्यक्ति जाता है भाग भटकता ही है पूजा कहा बोले अरे इसको रोग नहीं है इसके ऊपर तो कोई पिशाची चढ़ गई है और जो ये खाता है ये नहीं खाता है वो पिशाची खा जाती है बल्कि पिशाची इसके हृदय के रक्त को भी पी रही है इसलिए दुबला होता हुआ चला जा रहा उस पिशाची को दूर करो ऐसे ही यदि भक्ति के साथ में ये चाहो कि मुझे भोग मिल जाए तो जो कुछ भी भजन किया है उसको वो पिशाची खा जाएगी जितना भी भजन किया है उसको मोक्ष खा जाएगा कि संसार बंधन मेरा दूर हो जाए मुझे आत्मस्वरूप की प्राप्ति हो जाए सेवा गई कहीं एक तरफ कृष्ण सेवा करना है वो हो गई एक तरफ इसलिए श्री रूप जी ने पिशाची शब्द का स्प्रहा के लिए प्रयोग किया ये बड़ा संदर्भ गर्भित श्लोक है एक बार श्री रूप गोस्वामी जी ने जिसमें भक्त सामने सिंधु गोकुल में लिखना प्रारंभ किया वहां पर श्री वल्लवाचार्य जी एक चले आए बड़ी मित्रता है रूप जी की और बल्लभाचार्य जी की पहले अयल में मिल चुके हैं तो बल्भाचार्य जी भी यहाँ गोकुल में आ गए अरे उनको छोड़ करके वे भी वहां के घर को छोड़ करके अब फिर ब्रिज में आ गए तो यहां पर पुराना परिचय है रु गोस्वामी जी ने एकदम उठ करके स्वागत किया आचार्य स्वागत है स्वागत है बाप हरी आदर प्रदान कर रहे हैं जो लिख रहे थे उसको एक तरफ सरका दिया श्रीमदाचार्य ने पूछा कि रूप क्या चल रहा है क्या लिख रहे हो तो उन्होंने कहा भक्त सिंधु ये ग्रंथ लिखने का विचार है भक्ति के रस रूप की स्थापना और उस रस का एक आचार्य जनों ने रसाचार्यों ने जैसे वर्णन किया है उस पद्धति से उसके सभी अंगों का मैं लेखन करना चाहता प्रभु का यह आदेश है हृदय से प्रेरणा प्रवर्तित हम बराक रूपोपी मैं तो तुच्छ हूं परन्तु तो सरस्वती जी बीच में आकर के व्याख्या कर देंगे वरम इति वराक जो श्रेष्ठ वस्तु का वर्णन करे उसका नाम बराक है उन्होंने तो दीनता में कहा कि मैं तो तुच्छ रूप हूं वराक हूं कुछ नहीं हूं परंत सरस्वती जी ने उसकी प्रशंसा पर कर दिया वरम इति वराक जो श्रेष्ठ सर्वोत्तम रूप में वर्णन करे उसका नाम वराक तो बोले क्या लिखा है बोले अभी अभी एक श्लोक लिखा है बोले सुनाओ सुनाओ क्या कौन सी कारका लिखी है तो श्री भक्त सामने सिंधु की ये जो कारका है द्वितीय लहरी की कारिका द्वितीय लहरी के कार्यक्रम को रूप रुपी वही लिखा था तुरंत उसको सुना दिया कि हृदय स्प्रहा पिशाची हृदय वर्तते कथम अभ्युदयो भवे भुक्ति मुक्ति की रूपी पिशाची जब तक हृदय में है बल्लाचार्य मुस्कुरा दिए बोल भाई इतने कठोर शब्दों का प्रयोग मत किया करो ये कह रहे हैं हैं पिशाची भाई मुक्ति की कितने ज्ञानी जन करते थोड़ा सा कठोर नहीं है, तो है, है बोले हाँ तो आपने सही कहा और तुरंत ही उसको काट करके बर्तते हृदय हृदय भक्ति भुक्ति मुक्ति स्प्रग्रह थोड़ा तो सा संशोधन कर दिया उसे ये पाठ श्री जी गोस्वामी जी ने दिया है आग्रह जब तक हृदय में है तब भक्त सस्य यात्रा का समय अभ्युदय उवित भक्त रस का कैसे अभ्युदय हो सकता है और ऐसे लिख काट कर सामने अब जी गोस्वाम बैठे हुए श्री रूप गोस्वामी जी के पंखा कर रहे हैं जीप गोस्वामी जी को बड़ा बुरा लगा श्री रूप गोस्वामी जी ने जीप गोस्वामी जी से कहा कि बेटा जाओ आचार्य आए हैं इनको यमुना जी स्नान करने जा रहे हैं इनके साथ में जाओ इनकी सेवा में जाओ श्री जीप गोस्वामी जी बल्लभाचार्य जी के साथ साथ चले और रास्ता में पूछ रहे हैं कि आचार्य क्षमा करना मेरी समझ में नहीं आई आपने इसमें क्या बुराई देखी उन्होंने श्री गोस्वामी पाद ने श्री गुरुदेव ने वहां पर मुक्ति की तो निंदा की नहीं है उन्होंने तो मुक्ति की प्रहार की निंदा की है आप बिल्कुल सही कह रहे थे कि भक्तों की भी मुक्ति होती है भक्तों को भी सर्वोत्तम भोग की प्राप्ति होती है इस बात में संदेह नहीं है सर्वोत्तम भोग सर्वोत्तम स्थान तो उनको मिलेगा परंतु तो उनकी भोग में इच्छा नहीं है तो यहां पर इच्छा का निषेध किया गया है इच्छा को पिशाची बताया गया यदि मोक्षी की भोग की इच्छा होगी तो पिशाची की तरह से सारे भजन को खा जाएगी परतु उन्होंने मुक्ति की निंदा नहीं की है मुक्ति की इच्छा की निंदा की है भक्तों को मुक्ति तो मिलती ही है भक्तों को परम परम सुख सर्वोत्तम जो पारमेश्वर सुख है तो पारमेश्वर सुख से भी बढ़कर के जो सेवा का सुख है महावैकुंठ का सुख श्री निज धाम का गोलोक का सुख वो उनको प्राप्त होता है तो भोग मोक्ष का की निंदा नहीं है निंदा भोग मोक्ष की हां आपने बिल्कुल सही कहा और जिस समय लौट करके आए उस समय श्री बल्भाचार्य श्री रूप गोस्वामी जी से पूछा कि आपका ये शिष्य कौन है बहुत विद्वान है भाषण में बहुत विद्वान है ये कौन है बोले वैसे हमारा भतीजा भी है और आपका ही बालक है जा नहीं नहीं आपने जो लिखा बिल्कुल सही है वो ही पाठ रहने दो पाठ को बदलने की जरूरत नहीं है और इसने जो बात कही वो सही है कि मुक्ति की निंदा नहीं है भक्तों की भी मुक्ति हो ही जाती है और ज्ञानियों की भी मुक्ति होती है मुक्ति संसार बंधन तो दोनों का दूर होता है इसे मुक्ति की निंदा नहीं है यह मुक्ति की, की निंदा बड़े आनंदित हुए तो श्री रूप गोस्वामी जी को बड़ा बुला लगा जब बल्बाचार्य आप विजय कर गए मैंने चले गए वहां से इसके बाद में रूप से पूछा तुम्हारी कोई बात हुई थी बोले हां मैंने कहा बोले तुम बड़ा पंडित पढ़ने का आभमान रखते हो अब हम तुम्हारा त्याग कर रहे हैं। क्या कर देंगे चले जाओ हमारे यहां से अब गुरुजी ने कह दिया चले जाओ तो चले गए और उस समय विचार कर रहे हैं कि अब जी करके क्या करेंगे सुब्रज वास के यहां से कच्चा आटा आए उस कच्चे आटे को ही पानी में घोल करके पी जाए कच्चे आटे को कभी आटा ना हो तो राख जो है उसको घोल करके पीने लगे और उस समय जल उदर का रोग हो गया पेट फूल गया श्री ब्रिजवासियों के द्वारा सनातन गोस्वामी को पता लगा कि जीव की दशा खराब है उसकी तबीयत खराब हो रही है जीव श्री सनातन गोस्वामी ने उस समय रूप के पास में कहा कि रूप जीव दया नामे रुचि वैष्णव सेवन ये वैष्णवों का सहज धर्म है एक जीव की दैनीय दशा हो रही है उसको भी संभालना चाहिए ऐसे जो कहा श्री रूप गोस्वामी जी तुरंत आए और जब वो पता लगा रूप गोस्वामी जी को रूप को पता भी बड़े अद्भुत ढंग से लगा माधुगरी करने के लिए कोई ब्रिजवासी ब्रिजवासिन के यहां पर गए माधुरी मांग रहे हैं बोले बाबा माधुगरी दे दे ये ये मा, मा क्या माधु की मांग रहे हैं राधेश श्याम ऐसा कह करके और कर अपना आंगन लीप रही है गोबर से बिल्कुल पा और आगन लीप रही है बहुत देर हो गई फिर कहा राधेश श्याम बोले हाँ आ रही हूं अपना गोबर का हाथ तो पूरा करे फिर कह रहे हैं इन्होंने तुम्हारा कहा बोले राधे श्याम वो मैया झुझलाए के बोली बोला अरे कैसा बाबाजी है रोटी के मारे ऐसा ब्याकुल हमारे यहां को बाबाजी देख तो छोटो हो गो उम्र में पंत बहु राख पी के रह जाए और तू रोटी के तह ही हल्ला पर चाह तीन दफे कह चुका राधे श्याम राधे श्याम बोले ऐसे कौन से महात्मा है बोले हमारे यहाँ को बाबाजी तो वो है जो कि राख घोर के पीले तू तो रोटी खाएगा बाकी राधे श्याम राधे श्याम करे आएगा बोले ऐसे बाप महात्मा कौन है बोले पास में जाए के बाद कोने में एक जगह बैठे भाई तुम्हें जो एक गुफा ले रहे हैं उनके पास में चले जब देखा तो फिर जीव गी जी ही मिले बोले अरे जीप तेरी ये दशा बोल मरे आपने त्याग कर दिया आप जी करके क्या करूंगा बोले न न ऐसे नहीं उनके वैराग्य को देख करके गोस्वामी जी एकदम विमोहित हो गए फिर चिकित्सा की चिकित्सा करवाई और चिकित्सा करवा करके श्री जी गोस्वामी जी को जब स्वस्थ किया तब परम पर आनंदित हुए बोले नहीं नहीं ऐसे अपने शरीर के साथ में अन्याय नहीं करना चाहिए ये शरीर हमको ठाकुर ने सेवा के लिए अपनी सेवा के लिए दिया है इसलिए शरीर की रक्षा करना यह भी हमारा कर्तव्य है तो भुक्ति मुक्ति स्प्रहा स्प्रहा का वृंदावन बिहारी लाल की जय यहां स्प्रहा की बात कही गई है भुक्ति मुक्ति की बात नहीं कही गई है साधन भक्ति से साधन भक्ति हिते रथिर उदय रति भक्ति का रति भक्ति माने भाव भक्ति साधन भक्ति ही भाव भक्ति बनती है और रति तार प्रेम नाम कौ रति जब गाय हो जाती है तो उसी का नाम प्रेम होता है ये प्रेम तक की जो दशा है इसको प्राप्त करने में साधक को सात अनिष्ठित दशाएं हैं भजन की और सात नैष्ठिक भजन की दशा है जी ने भक्ति के उदय तक नौ सोपान बताए परंतु श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने पांच सोपानों को और जोड़ दिया पांच सीढ़ियों को और जोड़ दिया रूप गोस्वामी जी ने वर्णन किया केवल नौ आदव श्रद्धा तथा साध संग ततोत भजन क्रिया ततो, ततो अनर्थ नृत्ति तथो निष्ठा तथा रुचि अथा सकते ही ततो भाव और तथा प्रेमात्मे ये नौ सोपान बताए परंतु श्री विश्व जी ने पांच सोपान और जोड़ दिए श्रद्धा के पहले दो श्रद्धा के बाद में प्रेम के बाद में दो चार तो ये हो गए और एक बीच में भजनक क्रिया के पहले ऐसे पांच सोपान जोड़ दिए साधु संग साधु सेवा ये दो पहले जोड़े फिर श्रद्धा फिर बीच में एक और जोड़ा वो है भजन की रुचि ये मुख्य रुचि नहीं है भजन की रुचि इसे एक साधन को और जोड़ा फिर भजन क्रिया अनिवृत्ति ये सात हो गए अनिष्ठिक भजन और नैष्ठिक भजन होगा वहां पर निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम और प्रेम के बाद में श्री कृष्ण माधुर्या कृष्ण माधुर्य आस्वाद और कृष्ण और के बाद में माधुर्य सेवा ये दो बाद में जोड़ सभी इंद्रियों के द्वारा सारा माधुर्यास्वाद और अंत में कृष्ण सेवा ये दो प्रेम के बाद में जोड़ दिए ऐसे चौदह अंग बताएं ये चौधे अंग तो हैं नैष्ठिक सात नैष्ठिक के और सात अनैषिक भजन के इसके बाद की भी एक स्थिति है प्रेम तक की जो स्थिति है उसको सहन करने की उसके ताप को सहन करने की सामर्थ्य इस पांच भौतिक शरीर में रहती है उसके आगे की जो स्थिति है उनके ताप को सहने की सामर्थ्य शरीर में नहीं है इस शरीर में नहीं है माइक शरीर में नहीं है उसके लिए जब श्री किशोरी जो कृपा करके मंजरी भाव प्रदान करती हैं या शुद्ध देह प्रदान करती हैं शुद्ध देह प्राप्त करने के बाद में फिर सात जो स्थिति है वे आगे उत्पन्न होती हैं कि स्नेह प्रेम वृद्धि क्रम में स्नेह मान प्रणय राग अंगराग भाव और महाभाव ये सात जो स्थिति हैं ये सात स्थिति इसके बाद में उत्पन्न होती है अब उनका वर्णन कर रहे हैं कि प्रेम किसको कहते हैं सर्वथा ध्वंस रहितम सत्यपि ध्वंस कारण जहां पर ध्वंस का कारण होने पर भी जो नष्ट न हो उसका नाम है प्रेम ध्वंस के कारण विद्यमान है एक लोकपेद की मर्यादा उनका भी त्याग करके प्रेमी श्री कृष्ण की सेवा करते हुए विराजमान होता है स्वार्थ इनका त्याग करके श्री कृष्ण सेवा करना यह प्रेम का एक लक्षण हो गया तो अनेक अनेक कष्ट आने पर भी जो सुख राज्य था वो सब छूट रहा है पंत फिर भी उन सुख राज्य की चिंता न करके भगवत भजन के लिए वही राज्य धारण कर लेना यही हो गया प्रेम अनेक कष्ट हैं पंत कष्ट होते हुए भी भगवत भजन में व्यक्ति का लगे रहना ये हो गया प्रेम अब प्रेम ही स्नेह बनता है स्नेह का तात्पर्य है चित्त का द्रवीभूत पूरी तरह से हो जाना यह स्नेह दो प्रकार का एक है मधुस्नेह और एक है घृतस्नेह मधुस्नेह का तात्पर्य है प्यारे तू मेरा है घृत यह चंद्र श्री राधारानी में विराजमान है कि प्यारे तू मेरा है घृदस्नेह का तात्पर्य है प्यारे मैं तेरी हूं तो त्वदीयता भाव यहां पर है उसका नाम है घृत और प्यारे तू मेरा है यह मदियता भाव जिसमें विराजमान है उसका नाम है मधुस्नेह तो स्नेह दो प्रकार का हुआ स्नेह अब स्नेह के बाद में फिर एक स्थिति हुई मांग मांग किसका नाम बोले मान मिलन की सारी अवस्थाएं अनुकूलता होने पर भी जो भाव मिलन प्राप्त न करने दे उसका नाम है मान ये मान भी दो प्रकार का है एक उदात्त उदात्तमान और एक ललित मान जहां घृति विराजमान है वहां पर उदात्त उदात्तमान होता है उदात्त उदात्तमान में नायका नायक से कठोर वचन नहीं कहती है बल्कि अपने ही भाग्य को कोसती हुई अपने ऊपर ही दोष देती हुई निकल जाती है जैसे कभी श्री चंद्रावली जी के सामने श्याम सुंदर के मुख से राधा नाम निकल जाए तो श्री प्रिया जी में चंद्रावली जी में मान होना स्वाभाविक है ते मिलंती मधुर रसा कोमल स्पर्शा समे ममता राधा अब राधा कह चंदा गए चंदावली जी की भों चढ़ गई जैसी भई चढ़ी श्याम सुंदर को होशाया कहीं गलती हो, हो गई क्या फिर ध्यान अरे ये राधा नाम निकल गया सो तो कह रहे नहीं नहीं प्रिय राधा नहीं धारा कभी कभी जीव ही तो है शाम की कभी पलट जात की है राधा की जगह धारा धारा की जगह राधा हो गया तो मैं तो यमुना की धारा का वर्णन कर रहा था आप राधा समझ गए परंतु तो चंदावली जी सब पहचान जाती हैं, है श्याम सुंदर अच्छी तरह से जान गई तुम्हारा चित्र श्री राधिका में लगा हुआ है मैंने अनुचित समय पर आकर के बड़ी गलती की अब मुझे अनुमति प्रदान कर ये है उदात्त उदातमान कोई कठोर वचन नहीं कह रही है बल्कि अपने ऊपर ये अपराध लेती हुई चंदावली उस को करके, मान करके निकल जाती और कर श्यामचंदर कहते हैं ओहो महापुरुषों के चुत कैसे दुर्घे होते हैं श्री प्रिया उनके हृदय में महान क्रोध था परंतु महान क्रोध होते हुए भी उन्होंने अपने क्रोध को प्रकट नहीं किया और वे गंभीरता का त्याग नहीं कर रही है ऐसी प्रशंसा करते हैं श्री चंद्रावती जी की दूसरा मान है ललित मान ललित मान श्री राधा में जहां कभी अधीरा कभी धीरा और प्राय धीरा अधीरा मिश्र। वचनों का प्रयोग करती हुई श्री राधा विराजमान होती हैं तो ये ललित मान हैं जिस ललित मान में श्याम सुंदर को खरी खोटी भी सुना देती हैं और अपनी गंभीरता भी रखती हैं कि किम पादान्त तो मुपैशासम कुपिता श्री चैतन्य चंद्रोदय नाटक में शिवप्रिया जी के मान का वो वर्णन किया पहले वर्णन का राय के प्रसंग में जो हो पंचमी है उस होरा पंचमी के प्रसंग में उस लीला का वर्णन कराए हैं कि किम पादांत मुपास कुपिता चंदावली श्री राधा रानी कह रही हैं सुंदर मैं तुम्हारे ऊपर कोई क्रोध क्रोधी कर रही हूं और ना मैं तुम्हारी खुशामत कर रही हूं किम पादान्त मुपिशता क्या मैं तुम्हारी शरणागति लेने के लिए आई थी क्या ये क्रोध भी प्रकट हो रहा है शरणागति लेने के लिए नहीं आई हूँ मैं तुम्हारे पिता मैं तुम्हें टाइम को क्रोध करूंगी नहीं वो आप आपने कोई क्रोध अपराध तो मेरा किया नहीं है इसलिए न तो मुझे शरणागति लेने की आवश्यकता है न क्रोध करने की आवश्यकता है मेरे हेतु तो नहीं जाए तो एक कृत ध्यान स्नेह प्रसादोथा क्रोध प्रसाद उथवा जो बुद्धिमान जन होते हैं वे न तो बिना कारण के किसी के ऊपर क्रोध करते हैं ना बिना कारण के किसी के ऊपर कृपा करते हैं तो काय को तो मैं तुम्हारे ऊपर कृपा करने लगी और काय को तुमसे क्रोध करूंगी योग्या ये भाई ठीक है जो योग्य होंगे वे ही आपकी प्रिया बनेंगी आपकी भोग्या बनेंगी तत्के मया योग्य हम तो अयोग्य हैं हमसे आपको क्या लेना देना क्रोध भी प्रकट हो रहा है और टेढ़े बचन तेरे वचन भी प्रकट हो रहे हैं और एकदम कह भी दे रही है सो so, त मा योग्य हम तो अयोग्य हैं हम कार्य को आपके ऊपर क्रोध करेंगे गोकुलेंद्र गोकुलंदो अरे तुम तो राजकुमार हो और राजकुमारों का तो ये श्रृंगार है ऐसे अल फैल करना ये तो तुम लोगों की आदत होती है राजकुमारों की गोकुलेंद्र तने ये आक्षेप किया कि गोकुलेंद्र तने मैया बाप के लाल ने दूर करके रख दिया है तुम्हें ये कहने का तात्पर्य तो हे गोखलिंद तनय अद्यावधि आज से हमारा तो तुमको खूब आशीर्वाद है कि स्वाचंद ऐसे ही खूब स्वच्छंद व्यवहार करो स्वच्छंद व्यवहार करो स्वाचंद तुम्हारा और ज्यादा बढ़े तो यहां पर धीरपना भी उत्पन्न हो रहा है अधीरपना भी उत्पन्न हो रहा है धीरा धीरा नायिका का लक्षण प्रकट हो रहा है अपना क्रोध भी प्रकट कर रही है और गंभीरता को भी कहीं ना कहीं रख रखा है और विपरीत लक्षण में उल्टे उल्टे वचन कह रही तो ये हुआ मान अब ये मान कभी प्रणय से उत्पन्न होता है कभी प्रेम मान इसलिए किया जाता है कि प्रणय उत्पन्न हो प्रणय किसका नाम बोले प्यारे में, उसका ही है प्यारे में विश्वास उसका नाम यह है प्रणय प्यारे में अपूर्व विश्वास उसका नाम प्रणय है परंतु तो मान के बाद में प्रणय हो यह उतनी बड़ी वस्तु बस, नहीं है से भी ज्यादा श्रेष्ठ वस्तु है कि प्रणय के कारण मांग किया जाए तो प्रणय मान होना या और भी अधिक वस्तु है श्री प्रियाजी में प्रणय प्रणयमान ही ज्यादा है प्यारे के ऊपर पूरा विश्वास है इसलिए मान करते हुए विराजमान क्योंकि जहां पानी ज्यादा गहरा होता है वहां पर भवर पड़ती इसलिए प्रणय के कारण मान हो मान से विश्वास उत्पन्न हो मैंने मान किया प्यारे ने मुझे मनाया इसलिए अब प्यारे के ऊपर विश्वास करो यह उतनी बढ़िया बात नहीं है प्यारे के ऊपर पहले से ही विश्वास है और उस विश्वास के भरोसे जहां मान किया जाए वो ज्यादा श्रेष्ठ वस्तु है तो प्रणय मान उत्पन्न हुआ तो प्रणय मान मान प्रणय वो प्रणय ही या मान ही अधिक गाढ़ा हो करके राग बनता है राग दो भी दो प्रकार का एक राग है नीली राग एक राग है मंजिष्ठा राग राग भी दो प्रकार के नीली राग कैसा बोले नील का रंग पानी में धोया धूप में सुखा दिया रंग उड़ जाएगा पंत मंजिष्ठा राग वो है मजिठ का राग कि कपड़ा फट जाए पर रंग नहीं छूटे श्री राधारानी की जो प्रीति है वो है मंजिष्ठा राग पंत अन्य की जो प्रीति है वो है नीली राग श्री चंदावली जी वे श्याम सुंदर की सेवा करना चाहती हैं पंत श्याम सुंदर की कहीं भी अनुकूलता नहीं है तो उनकी सेवा में शिथिलता आ जाएगी आई है श्रृंगार करके अविसार करती हुई प्यारे की सेवा करने के लिए पंत शाम की यदि रुचि नहीं है तो श्री लौट तो का रंग है वो धोने से धुल जाता है तेज गर्मी में उड़ जाता है पंत मचीठ का जो रंग है वो नहीं उड़ता है तो श्री राधारानी की जो प्रीति है वो राधारानी की प्रीति वह मस्जिद के राग के समान है राग का तात्पर्य है राग की परिभाषा है कि सुख में दुख की अनुभूति और दुख में सुख की अनुभूति यही है राग कुल रमणियों के लिए घर में स्थित रहना या परम सुख की स्थिति होती है और बन में स्थित होना लोकभेद की मर्यादा का त्याग करना यह महाकष्ट की स्थिति होती है परंतु ब्रज गोपिकाओं के लिए घर जो के सारी सुख सुविधा और सुरक्षा से युक्त हैं वहां रहना तो कष्टकर हो जाता है और बनवास करना लोकवेद की मर्यादा का त्याग करके प्यारे से मिलने के लिए वंशीनाथ श्रवण करके रास में उपस्थित हो जाना पतिभेद वार्थी पृथ्वीर भी वायु मानता होने पर भी वहां पहुंच जाना यह महाकष्ट की स्थिति है परंतु इस कष्ट की स्थिति को विश्व करके मांग लेती तो श्रीमद महाप्रभु यहां पर राग की परिभाषा दे रहे हैं तो प्रेम वृद्धि क्रमे नाम स्नेह मान प्रणय प्रेम ही वृद्धि को प्राप्त करके स्नेह बनता है स्नेह ही मान बनता है मान ही प्रणय बनता है कभी प्रणय से मान कभी मान से प्रणय कभी राग ये राग की स्थिति है कि जहां दुख हो जाए सुख घर में रहना वह तो हो जाए दुख और वनवास करना लोक वेद की मर्यादा का त्याग करना यह दुख ही सुख बन जाए राग दो प्रकार का एक नीली राग एक मंजिष्ठा राग इसके बाद में अनुराग राग ही अधिक पुष्ट होकर के अनुराग बनता है अनुराग का तात्पर्य है सदा उपभोग करने पर भी किसी वस्तु में नित्य नूतनता की प्राप्ति होना यह है अनुराग श्री ब्रिज में यही अनुराग सदा सदा विराजमान सदा श्याम सुंदर का दर्शन करती हैं जब जब भी दर्शन करती हैं तब तब यही अनुरोध करती हैं कि आहा ये नया है नया है। ऐसा रूप तो पहले कभी देखा ही नहीं इसीलिए विशाखा जी कभी राधानी से यही कहती हैं कि यदा यदा पश्य से माधवम तो तदा तदैवा से भगत पूर्वताम नव तवाथवा रावण मधे विस्मय तक के मक्षणी अरी सखी जब जब प्यारे को तू देखती है उनको नया नया देखती है प्यारे नित्य नए हो जाते हैं कि प्रेम में तेरी आंखें उनको नया देखती यहां दोनों ही बातें हैं आंखें भी नित्य नया दिखती हैं और श्याम सुंदर का रूप भी नित्य नया वो भी कभी बासी नहीं तो यह होगी अनुराग वो अनुराग ही भाव दशा को प्राप्त करता है यह दशा महेशियों में भी प्राप्त हो जाती है माने अनुराग की पराकाष्ठा की जो दशा है वह महेशी जनों में भी प्राप्त हो जाती है और इस भाव दशा की एक स्थिति है उस स्थिति का नाम है कि जहां मिलन मेहनी विरह की प्राप्ति हो और अपने भाव को सर्वत्र व्याप्त देखने लगे जैसे द्वारका में श्री रुक्मणी जी श्री सत्यभामा भामा जी द्वारकाधीश के साथ में जल केली कर रही हैं, बिहार कर रही हैं है परंतु एकाएक अनुभूति हो कि हाय प्यारे कहीं चले गए हैं प्यारे ने कंठ ग्रहण कर रखा है परंतु ये कहने लगे कि कुरर बिलप बीत निद्रा नशेशे अरे कुर्री तू क्यों बिलाप कर रही है मालूम होता है कि तू श्याम सुंदर के वियोग में हमारे समान ही ब्रहणी हो रही है इसलिए तू सो नहीं रही है और अरे कुर्री तू क्यों सुमुख सुमुख करके रो रही है अरे समुद्र मालूम होता है तुम्हारी दशावी हमारे जैसी है जैसे हम प्यारे के व्योग में तड़पते हैं ऐसे तुम में भी निरंतर निरंतर आवर्त ऊंची ऊंची लहरें उठती रहती हैं तभी पर्वत का दर्शन करके कहती हैं कि अरे पर्वत जरूर तुम कृष्ण व्योग में व्याकुल हो गए हो क्या में जड़ अवस्था हो रही है और तुम जरा हिल भी नहीं रहे हो जैसे हमने अपने भीतर अनुभव किया कृष्ण वियोग में अनेक अनेक बार हम जड़ हो जाती हैं इतने में कोई हंस आ जाए उसको देख करके कहने लगती हैं हंस स्वागत हे हंस स्वागत मागतम फिर बताया द्रूर एक कथा तुम तो परम हंस हो श्री कृष्ण की कथा का हमारे सामने वर्णन करो कृष्ण ने क्या तुम्हारे माध्यम से कोई दूत भिजवाया है क्या संदेश भिजवाया है क्या कृष्ण के दूत बन करके तुम आए हो इसलिए तुम्हारा स्वागत है स्वागत है। तो इस प्रकार पूरी पृथ्वी में अनिल क्यों हमको हैरान कर रही है कभी प्रकृति के साथ में अपने भाव को मिला हुआ मित्रता में अनुभव करती हैं, कभी प्रकृति के भाव को अपने भाव से विरोधी कहीं शत्रुता पूर्वक आचरण करते हुए प्रकृति का दर्शन करती हैं। लोक गीतों में षड ऋतु बारह मासा वर्णन की पद्धति बड़ी लोक गीतों का बारह मासा ये बड़ा प्रसिद्ध विषय रहा और उसमें विरहिणी वह कहीं न कहीं लोक संस्कृति से कभी तो अपने आप को मिला करके प्रकृति के साथ में और कभी प्रकृति और लोक संस्कृति से अपने आप को अलग करके वह देखती है दोनों स्थितियों में सावन का महीना आता है फागुन का महीना आ रहा है बोले सारी सखी चाचर होली खेल रही हैं और मुझे लगता है कि सबने मिला करके मुझे होली में ही जला दिया है मैं हुई में जल रही तो कभी विषमता की स्थिति कभी लोकगीतों में समता की स्थिति सामंजस्य की स्थिति यह लोक का परम विषय रहा है प्रति विषय रहा है तो यही है भाव परंतु इस भाव में कहीं ना कहीं ये बात रहती है कि मैं कृष्ण का अनुभव कर रही हूं मैं करता हूं कृष्ण कर्म है और प्रेम हम दोनों को प्यारे के माधुर्य का आस्वादन कराने वाला साधन होकर के विराजमान है तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और इंस्ट्रूमेंट कर्ता कर्म और करण इनकी भिन्नता भाव दशा में कहीं बनी रहती है पंत महाभाव दशा ब्रज गोपिका गोपीकाकरणों में है जहां पर निज प्रेम का कहीं स्पर्श मात्र भी नहीं है ज स्वार्थ का स्पर्श मात्र भी नहीं है वहां पर महेशी होने के कारण प्यारे से कृष्ण से पति से मिलन प्राप्त करना हमारा अधिकार बनता है और हम जहां प्यारे की सेवा करेंगे वहां प्यारे के सुख के भोग की हम अधिकारि भी हैं क्योंकि हम उनकी विवाहिता पत्नी है ये विचार कहीं महेशियों में कर्ता कर्म और करण इनकी भिन्नता का विचार कहीं रहता है परंतु महाभाव दशा में अनुराग स्वसंवेद्य दशा को प्राप्त करके विराजमान होता है वो महाभाव दशा और महावाब दशा भी दो प्रकार की एक रूढ़ दशा और एक अधिरूढ़ दशा रूढ़ दशा तो सारी गोपियों में है जितनी भी वृज गोपी का सब में रूढ़ दशा है परंतु तो अधिरूढ़ दशा यह केवल श्री राधा रानी में ही है राधा रानी के प्रकरण में अधिरूढ़ दशा और उस अधिरूढ़ दशा में भी <coughs> मादन नाम करके जो दशा है वह मादन दशा केवल राधा रानी में ही है तो महाभाव के भी तीन प्रकार हो गए एक है रूढ़ दशा जिसमें सात्विक भाव परिपूर्ण रूप से प्रकट हो रहे हैं यह है रूढ़ दशा दशा में सात्विक भावों की अतिशयता प्राप्त हो माने जहां श्वेद की जगह रक्त प्रकट हो जाए जहां पर अंग जो हैं, वो कहीं सारे भावों को प्राप्त करने के लिए सारे अंग वे भी कहीं पूरा शरीर शिथिल होकर के विराजमान हो जाए ये सारी जो दशाएं हैं वे सारी दशाएं रूढ़ दशाएं हैं तो श्वेत कंप रोमांच अश्रु मुखर्णता कंठावरोध उदूणा ये जो दशाएं हैं ये जहां पर्याप्त मात्रा में हो और एक है अधरूर अत्यंत अवस्था को प्राप्त हो पलाकाष्टा को प्राप्त हो तो अन्य गोपियों में तो ये दशा है पर्याप्त मात्रा में रोमांच श्वेद ये सब प्राप्त हो रहे हैं और श्री राधा रानी के युद्ध में ये अधरूढ़ दशा में प्राप्त हैं और राधारानी में वो मादन दशा को प्राप्त होकर के विराजमान के सर्वभावो गलासी माधुनो परात्परह राजते हलादनी सारह, श्री राधायाम एवं एव शब्द के द्वारा दिखाया कि राधिका का जो भाव है वो केवल राधिका में ही प्राप्त है कहीं दूसरी जगह प्राप्त नहीं है एव शब्द के द्वारा उसकी अन्यत्र अनुपलब्धि दिखाई गई जैसे राम रावणयोर युद्धम राम रावण योर एवं राम रावण के युद्ध के समान कोई दूसरा उदाहरण है ही नहीं इसी प्रकार मा, मादनाक्ष महाभाव के समान कोई दूसरा भाव है ही नहीं यह दिखाया गया तो श्री महाप्रभु यही मुकन कर रहे हैं कि प्रेम वृद्धि क्रम नाम जो प्रेम है साधक अवस्था तक तो प्रेम सात अवस्था अनिष्ठिक भजन की सात अवस्था नैष्ठिक भजन की अनिष्टिक भजन की सात अवस्थाएं हैं संत संग संत सेवा श्रद्धा पुनः साध संग साध संग के बाद में भजन की रुचि मैं भी भजन करूं भजन में रुचि फिर भजन क्रिया और अनर्थ ये सात तो हो गई अनिष्ठिक स्थिति और नैष्ठिक स्थिति में निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम कृष्ण साक्षात्कार और प्रष्ण स्वाद ये सात स्थिति नैष्ठिक भजन की साधक अवस्था में प्राप्त होंगी प्रेम अवस्था को सहन कर सकने की स्थिति साधक के शरीर में है इसके आगे के ताप को सहने की स्थिति साधक के शरीर में नहीं है वो स्थिति जब सिद्ध देह की प्राप्ति हो जाती है उन सिद्ध देह के सिद्ध देह में फिर स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव और महाभाव ये सात ऊपर की स्थिति हैं, इनमें भाव की जो दशा महाभाव की पूर्व स्थिति की जो दशा है वह प्रेम वैचित्र रूप में कहीं कहीं श्री महर्षिगण द्वारका में भी प्राप्त होती है कभी कभी परंतु तो महाभार दशा जिसमें प्रेम ही श्याम सुंदर के प्रेम का गोपी का प्रेम ही श्याम सुंदर के प्रेम का प्रेम के द्वारा आस्वादन करता है प्रेम ही सब्जेक्ट प्रेम ही ऑब्जेक्ट और प्रेम ही इंस्ट्रूमेंट करता कर्म और करण तीनों प्रेम ही बन जाए वो प्राप्त होता है वो गोपियों में प्राप्त है वो महाभाव ऐसा महाभाव भी तीन प्रकार का कहीं सामान्य रूप से श्वेद कंप रोमांच अश्रु मुखता कंठावरोध उदूणा ये दशाएं प्राप्त हो रही हैं अष्ट भाव कभी ये अध रूप में अत्यंत अत्यंत प्राप्त हो रहे हैं अत्यंत अत्यंत बढ़कर के प्राप्त हैं जो दशा है, वो श्री राधिका के प्रकर में है रूढ़ दशा सभी गोपियों में साधन श्रद्धा शुद्धचरी मुनिचरी सभी गोपियों में परंतु मादनाख्य महाभाव वह श्री राधिका में ही एकमात्र प्राप्त मादना के के दो असाधारण लक्षण हैं एक तो ये कि परम योग्य होने पर भी अपना अनादर और दूसरा किसी में तनिक सा कृष्ण का संग देखें कृष्ण का आदर देखें उसके प्रति अत्यंत आदर श्री राधानी सुबल के प्रति अत्यंत अत्यंत आदर करते हैं और परम योग्य होने पर भी स्वयं का कीट पतंग योनि में भी जन्म प्राप्त करना चाहती है कि आहा ये भ्रमरी परम धन्य है जो श्याम सुंदर के वक्षस्थल की माला के ऊपर बैठ रही है हाल में भौरी होती तो प्यारे के वक्षस्थल का आलिंगन कर लेती तो कीट पतंग योनि में त्रियक योनि में भी जन्म की अभिलाषा ये दो ऐसी वस्तुएं हैं जो श्री राधा रानी में परिपूर्ण रूप से प्राप्त होती हैं इस प्रेम की ऐसी उत्कृष्टता कहीं जगह नहीं अन्यत्र सहता आसन्न जनता हृदयोडनम कल्प क्षणत्वम खिन्नत्व तत्सौ्य प्यर्थ संया मोहाद्य भावे आत्मादि तथा उन अन्य सर्विस महावाब दशा है अनुभावों का वर्णन किया के निमेशा सहता कृष्ण दर्शन करने में यदि पलक भी आ रहे हैं तो विधाता को गाली दे रही हैं कि अरे विधाता तुझ पर सृष्टि करना नहीं आया कृष्ण दर्शन करने वालों के रोम रोम में तुझे नेत्र देने चाहिए थे तूने इतने बड़े शरीर में दो तो नेत्र दिए और उनके ऊपर भी पलक चिपका दी निमिषपात निमेश उनकी भी असहिष्णुता एक महावाप का लक्षण है कि पलकांतर भी पलकांतर अवलोक बिन कल्पांतर ही विहात कल्पांतर व्यतीत हो फिर आसन जनता हृदोडनम उस प्रेम का दर्शन करने वाले जितने भी हैं वे सब के सब उनके हृदय को मत डाले केवल सखियों के, के मन में कोई नहीं के मन को भी वह मतने वाला है आसन्न जनता जितना भी पशु पक्षी जड़ चेतन सबके हृदय को मोहित करना यह महाबाप का एक लक्षण हुआ तो निमेशा सहता आसन्न जनता कल्प क्षणत्व जहां पूरी रात्रि कल्परात्रि बिहार कर रही है रास कर रही है परंतु वो कल्परात्रि क्षण शरीर की व्यतीत हो जाए तो मिलन में कल्परात्रि का क्षण हो जाना और बिरा में पलकांतर को भी कल्पांतर समझ लेना ये यह के अद्भुत लक्षण है कल्प क्षणत्व फिर खिन्नत्व तत्सक्षेपी श्री श्याम सुंदर खूब सुखी हैं, श्याम सुंदर को कोई कष्ट नहीं है गैया चराने के लिए जा रहे हैं सखाओ के साथ में आनंद पूर्वक खेल रहे हैं उछल कूद हो रही है यमुना जी में स्नान कर रहे हैं क्या जल के छीटे मारे जा रहे हैं क्या कुदाम मच रही है कूद हम मच रहा है हो हो कितने आनंद में श्याम सुंदर डूबे हैं परंतु ये जबरदस्ती हृदय हृदय में सूखी जा रही है कि ये सुजात चरणाम बुरह सीता शनि प्रिय दधीमेश प्यारे तेरे चरणारिंद उनको कई वृंदावन के कांटे कंकड़ इनकी पीड़ा तो नहीं हो रही तो ये एक दोष हुआ ये ये एक गुण हुआ इसका महाराव का ही एक लक्षण हुआ कि तत्संक्षेपी श्याम सुंदर यद्यप सुखी हैं फिर भी आर्त शंकया प्यारे को कहीं कोई कष्ट तो नहीं है कहीं कंका गोखरू उनके लक तो नहीं रहे हैं यद्यप वृंदावन उनकी भूमि झिल्ली कंटक रहित है ये शास्त्र में वर्णन किया गया परंतु फिर भी ये झिल्ली कंटक इत्यादि की आशंका मात्र से ही श्री गोपी कार्र व्याल हो जाती है तत्सोख्य तो तो प्यारंकिया आरती हो रही है ये सारे अनुभव है इत्यादि कहकर के फिर पूर्व पूर्व के जितने भी गुण बताए गए कि प्रेम का गुण है जहां पर ध्वंस के साधन होने पर भी प्रेम का आसक्ति की नाश का नाश नहीं होना जो स्नेह है उसका तात्पर्य है चित्त की पूरी ध्रवीभूत ये सारे गुण भी महाभार में मिलेंगे पहले से लेकर के पीछे तक के सारे गुण श्री महाभार में मिलेंगे मान का तात्पर्य है साहि रूप में ही वामता धारण कर लेना प्रणय का तात्पर्य है प्यारे में अत्यंत अत्यंत विश्वास प्राप्त कर लेना राग का तात्पर्य है सुख को दुख और दुख को सुख मान लेना अनुराग का तात्पर्य है जहां नित्य अनुभूत होने पर भी वस्तु में नित्य नूतनता की प्राप्ति भाव का तात्पर्य है कि जहां अपने भाव को सर्वत्र व्याप्त देखना और प्रेम वैचित्र जैसी जो स्थिति है उसको प्राप्त कर लेना और महावाप का तात्पर्य है कि भोग में दृष्टि नहीं है केवल सेवा में दृष्टि है कि मेरा प्रेम तेरे प्रेम का आस्वादन करते हुए तेरे प्रेम का पोषण करते हुए विराजमान हो रहा है इसी का वर्णन कर रहे हैं ये छह इक्षु रस गुड़ खंड सार आ सीता मिश्री उत्तम मिश्री आ जैसे कोई ईख का बीज बोया गया ईख की कलम लगाई गई हैं? तो जैसे बीज बीज ही क्या है साधन भक्ति फिर उस ईख की कलम में से कहीं आगे ईख निकली जो ईख की फसल है उसको दोबारा बार बार तोड़ने की जरूरत नहीं है एक बार काट दिया फिर वही जो टूट रह गया है उसको यह सींचा जाए उसमें से दोबारा भी फिर पेड़ उसी कलम में से निकल आएगा उसी में से निकल आएगा तो अलग से बोने की तो बीज तो बीज जो है वो बीज हो गया साधन भक्ति साधन भक्ति के बाद में ईख हुई एक क्या है ईख हो गई भाव भक्ति फिर ईख का रस्न काला वो रसी क्या हो गया प्रेमा भक्ति फिर रस का गुण बनाया गया वो गुल क्या हो गया स्नेह फिर गुल की कच्ची खाण बनाई गई देशी खाण बनाई गई वो देशी खाड़ी क्या हो गई वो हो गया स्नेह मांग खाण से ही शर्करा बनाई गई शर्करा हो गया प्रणय खा जो है उससे ही सीता बनाई गई वो सीताई क्या हो गया प्रेम के बाद में वही बढ़कर के राग वो राग हो गया राग के बाद में वो ही मिश्री बनी मिश्री क्या है वो हो गया अनुराग और अनुराग ही फिर उत्तम मिश्री परम सुंदर जो सुंदर उत्तम मिश्री है वो उत्तम मिश्री बन गई वही हो गया उत्तम मिश्री और इसके बाद में मन, उससे भी उत्तम में भी उत्तम कोई सुंदर इलायची डालकर के और फिर उसमें सुगंध और केसर डालकर केशरी मिश्री बने वही बन गया सुंदर तो कूजे की मिश्री बनना और कूजे की मिश्री में भी फिर और सुंदर मिश्री बनकर के विराजमान हो जाए कोई बन गया महाभाव तो यहां पर क्रम एक अलंकार होता है परिसंख्या या क्रम पहले जितनी वस्तुएं गिनाई उनको ही क्रमशः जहां दूसरी जगह दूसरी पंक्ति में गिना दिया जाए क्रमशः उसका नाम परिसंख्या या क्रम अलंकार है तो क्रम अलंकार में वर्णन किया गया और यह बहुत सुंदर है बीज माने साधन इक्षु माने भाव रस माने प्रेम गुण माने स्नेह खंडसार माने मान शर्करा माने प्रलय, सीता माने राग मिश्री माने अंग उत्तम मिश्री माने भाव और परम उत्तम मिश्री वो हो गई सुंदर कुंजे की बड़ी सुंदर मिश्री ये सब क्रम क्रम करके यहां पर ये वस्तुएं प्राप्त हो रही हैं ये स्थाई भाव है तो स्थाई भाव तत्व शुरू होता है रति से लेकर के भक्ति की एक विशेषता है कि भक्ति मन की एक वृत्ति नहीं है वो इंस्टिंक्ट नहीं है वह कोई मनोवृत्ति नहीं है मनोविज्ञान का एक विषय नहीं मनोविज्ञान का विषय होता तो सब में भक्ति होनी चाहिए थी परंतु भक्ति बड़ी दुर्लभ है किसी किसी के हृदय में भक्ति उत्पन्न होती है इसलिए भक्ति माइंड का एक वृत्ति की एक वृत्ति नहीं है हृदय की एक वृत्ति मात्र नहीं है वो चिन्हय है जिस चिन्मय का श्री गुरुदेव के माध्यम से भक्ति के हृदय में बतन होता है इसलिए पहले हैं कि मुक्ता नाम नाम नारायण किसी एक व्यक्ति के हृदय में जिसके ऊपर ठाकुर जी की कृपा होती है उसके हृदय में भक्ति आती है इसलिए भक्ति मनोविज्ञान का एक विषय नहीं है मनोविज्ञान का विषय होती तो विश्व के सभी जनों के बीच में भक्ति होनी चाहिए थी पंत ऐसा नहीं है कोई कोई भाग्यशाली को भक्ति मिलती है इसलिए कोई यदि ये कहे कि श्रद्धा मात्र का नाम भक्ति है वो नहीं है श्रद्धा एक मन की वृत्ति है कि जहां आदर और प्रेम ये दो वस्तुएं मिली हुई हो उसका नाम ही श्रद्धा श्रद्धा किसी कहेंगे श्रद्धा का मतलब है रेस्पेक्ट साथ के साथ में दोनों चीज़ मिली हो पर उसका नाम है श्रद्धा यह श्रद्धा तो सब में हो सकती है पर भक्ति नहीं हो सकती भक्ति उसी में होगी जिसके ऊपर श्री राधा रानी कृपा करना चाह रही हैं और श्रीमद् गुरुदेव की कृपा से नाम बीज जिसके हृदय में बोया गया है दोनों में अंतर्गत श्रद्धावंत तो सभी होते हैं समझ जगह माता पिता की सेवा करो जीव जीव दीन दुखी की सेवा करो ये श्रद्धा सब जगह विद्यमान है परंतु भक्ति एक अलग चीज है भक्ति एक चिन्हय वस्तु है ट्रांसीडेंटल वस्तु है और वो ट्रांसीडेंटल वस्तु श्री गुरुदेव की राधारानी के द्वारा गुरुदेव के माध्यम से जीव के हृदय में कहीं बोई गई है इसके भक्ति एक साइकोलॉजी का विषय मात्र नहीं है, है वो चिन्हय वस्तु तो परंतु मनोभाव बन करके है नहीं मनोभाव मनोभाव तो त्रिगुणात्मक हो जाएगा भक्ति गुणातीत है वो त्रिगुणों का विषय नहीं है मनोभाव होते तो सत्व स्तंभ इनका कोई एक विषय बन जाएगा परंतु भक्ति ऐसा नहीं है भक्ति चिन्हय है और ऐसी चिन्ह भक्ति जो संसार को नृत्य करने वाली है वो संसार को नृत्य करने वाली भक्ति श्री गुरुदेव के माध्यम से जीव के हृदय में कहीं बोई जाएगी दीक्षा विधि के द्वारा वो बोई जाएगी वो भक्ति भक्ति के हृदय में अवतरित होती है कृपा के द्वारा तो साधन भक्ति व बुद्धि को प्राप्त करके कहीं नैष्ठ भक्ति बनते हुए जब रति की अवस्था में पहुंचती है आगे बारहवीं बार स्थिति में जब पहुंचती है निष्ठा रुचि आसक्ति और भाव चारों जुड़ गए सात में ग्यारहवीं स्थिति में जब वो पहुंची तब जो रति उत्पन्न हुई उस रति का को हम स्थाई भाव कहेंगे अब रस का विवेचन चल रहा है वहां पर वो रस का विवेचन कर रहे हैं कि साधक के हृदय में स्थाई भाव होना चाहिए स्थाई भाव मानी श्री कृष्ण कृपा के द्वारा प्राप्त होने वाली राधा रानी की कृपा के, के द्वारा प्राप्त होने वाली चिन्हय भक्ति उसके हृदय में होनी चाहिए वो भाव भक्ति उसके हृदय में भावभक्ति के रति कहें एक ही चीज है तो भाव भक्ति या रति स्थाई भाव के रूप में उसके हृदय में आई स्थाई भाव किसको कहेंगे कि विरुद्धांत अविरुद्धांश जो विरुद्ध अविरुद्ध भावान जो नैते स्वकम विरुद्ध अवरुद्ध भावों को जो अपने में आत्मसात कर ले उस वो स्थाई भाव लवना कर होकर के विराजमान है जैसे की खाई में कोई भी चीज गिरेगी वह फिर मौन ही बन जाती है इसी प्रकार विरुद्ध या अवरुद्ध सभी प्रकार के भाव यदि भक्ति है तो उसके साथ में मिलकर के भक्ति रूपी ही बन जाएगी ऐसा जो भाव है उसको स्थाई भाव कहते हैं स्थाई का मतलब है कि अन्य भावों को भाव उससे उत्पन्न होंगे और उसमें ही लीन हो जाएंगे जैसे समुद्र से ही लहर उत्पन्न होती हैं और समुद्र में ही समाहित हो जाती हैं इसी प्रकार श्री गुरुदेव की कृपा से जो कृष्ण रति रूपी भाव साधक के हृदय में बोया गया है वो सोया पाए अब जब हमने कृष्ण कथा कृष्ण नाटक कृष्ण के संबंधी किसी काव्य को सुना तो सोया हुआ जो भाव है वही जग गया और जग के कृष्ण इत्यादि की उस घटना के साथ में मिलकर के वह भाव आस्वादनी पर बन गया साइकोलॉजिकल यही तो कहती है साइकोलॉजी यही तो कहती है कि हमारे मस्तिष्क में सारे भाव विराजमान हैं सारे रस विराजमान है यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये कई मीठे का है ये पॉइंट खट्टे का है ये नमक का है ये खारे का है ये कसैले का है तो जितने भी रस हैं वे सब कहीं मस्तिष्क में जो अनेक लहरें हैं उन आ, लहरों के उस गुथियों में ही सारे रस विराजमान हैं इसी प्रकार हर्ष के इत्यादिक जितने भी भाव है वो सब इसी खोपड़ी में समाये हुए जब कोई बात सामने आता है कोई विषय देखते हैं आंखें किसी विषय को देखती हैं आंखें तुरंत रिपोर्ट करती हैं माइंड को और माइंड से उसी बिंदु से कहीं कोई रस कोई ग्रंथी श्राव प्राप्त करने लगती हैं और वो भाव हमारे हृदय में कभी क्रोध का कभी हंसी का कभी स्नेह का आसक्ति का कभी पलायन का ये सारे भाव कहीं ना कहीं उत्पन्न होते जाते हैं तो मस्तिष्क उसमें जो अनेक स्थल हैं अनेक पॉइंट हैं उन पॉइंटों में बेभाव सोए हुए पड़े हैं अब बायोलॉजी इस तरह से वर्णन करेगी अब कविय लोग जो हैं, वो कुछ अलग तरह से वर्णन करेंगे कवियों के कर... जो हृदय है वो तो पान के आकार का होता है और उसमें एक तीर घुसा हुआ होता है और वो जो बायोलॉजी का जो हृदय है वो एक मुट्ठी के आकार का है और वो बाई और है और वो केवल पंपिंग करने का काम करता रहता है वो मस्तिष्क से कहीं प्रभावित होता है तो दोनों के हृदय अलग हैं बायोलॉजी का हृदय वो एक आम के आकार का है मुठ्ठी के आकार का है और कवि कवियों का जो हृदय है वो पान के आकार का उसमें एक तीर और घुसा हुआ होता है <laughs> तो मतलब ये है कि मस्तिष्क जो है वो मस्तिष्क उसकी उसमें या हृदय में हृदय मस्तिष्क के है समझेंगे हृदय और मस्तिष्क जो मिले हुए हैं मस्तिष्क में जो भाव आते हैं उसके हिसाब से हृदय की भी बीटिंग कभी बढ़ जाएगी कभी कम हो जाएगी हृदय का जो फलकना है वो कभी बढ़ जाएगा कभी घट घट करता है ब्लड प्रेशर बढ़ता घटता रहता है तो ये एक अलग स्थिति है अरे डॉक्टर साहब तो तो वो, तो ये जो स्थिति है तो वहां पर हृदय में जो भाव हृदय माने मस्तिष्क उस मस्तिष्क में जो बिंदु है उन बिंदुओं से रस को देख करके वस्तु को देख करके कोई भाव उदय होते रहते हैं और वे भाव आस्वादनी बन जाते हैं परंतु तो अन्य भाव तो जीव मात्र को प्राप्त हैं और प्रकृति के द्वारा महत्त्व के द्वारा दिए गए हैं वे महत्व की वृत्ति मात्र हैं भक्ति महतत्व की वृत्ति नहीं mm. जीव में भक्ति को प्राप्त करने की क्षमता तो है पंचभ भक्ति उसको प्राप्त नहीं है भक्ति कमोलों में किसी एक को श्री गुरुदेव की कृष्ण की कृपा से भ्रमित भ्रमित कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण कृपाते पाए भक्ति लता बीज कोई कोई भगवान जन को श्री भक्ति लता का बीज प्राप्त होता है उसके हृदय में भक्ति विराजमान होती है वो स्थायी भाव सोरे हैं स्थाई भाव वो भाव हैं जो समुद्र के समान हैं जिनमें से बहुत सी लहर उठती हैं और वहीं समाप्त हो जाती हैं इन स्थाई भावों में पांच स्थाई भाव मुख्य हैं और सात स्थाई भाव गौ है पांच स्थाई भाव कौन कौन से शांत दास्य सख्य बासल्य और नगो ये पांच तो मुख्य हैं और इन शांत दास शांत का तात्पर्य है श्री कृष्ण को ब्रह्म परमात्मा मान करके कृष्ण से प्रेम करना यह परमात्मा है और परमात्मा से आत्मा स्वाभाविक रूप में प्रेम करेगी परंतु परमात्मा रूप में कृष्ण को चाहना वहां व्यक्तिगत संबंध कोई नहीं है कृष्ण का लौकिक संबंध कोई नहीं है। वहां पर जितना भी संबंध है वो परमात्मा के रूप में है तुम परमात्मा हो मैं आत्मा हूं तुम ब्रह्म हो मैं एक अणु और चित्का अपने आश्रय अपना जो रिसोर्स है अपना जो ओरिजिन है उसकी ओर ही जाएगा अपने मूल स्रोत की ओर जाएगा इस तरह से कृष्ण से प्रेम करना तो ईश्वर जीव के रूप में ब्रह्म और जीव के रूप में श्री कृष्ण से प्रेम करना यह हो गया शांत रती ब्रह्म रूप में प्रेम किया जाएगा तो हो गया क्या पंत तो कृष्ण के साथ में कृष्ण ब्रह्म है यह विचार करते हुए कृष्ण के साथ में ब्रह्म रूप में आराधना पंत तो उसमें राग संबंध कहीं नहीं उसका नाम है शांतरति, दासेरति किसका नाम तुम ब्रजराज कुमार हो मैं नंदबाबा की प्रजा हूं और हमारे राजा के राजकुमार हो इसलिए राजकुमार के साथ में हमारा सहज प्रेम है यह हो गया दासेरति। सक्षरति का तात्पर्य है तुम मेरे सखा हो और सखा जैसे कंधे पर चढ़े कढ़ाए चढ़ाए ये सक्षरति हो गया बासल्य में तुम मेरे लालने हो पालने हो मैं तुम्हारी गार्जियन हूं तुम मेरे वार्ड हो यह विचार करना यह हो गया बासल और मधुर प्रीति में तुम मेरे सर्वस्व हो अपने देह के द्वारा भी मैं तुम्हारी सेवा करूंगी यह जो है यह हो गया मधुर मधुर प्रीति तो ये पांच तो हो गए मधुर प्रीति और सात हैं गौण प्रीति सात गौण प्रीति में हास्य वीर रौद्र भयानक अद्भुत और विभस ये सात जो है वे सात रति हैं जो के कहीं मिल जाएंगे सभी भावों में जो सहायक होकर के आती ऐसे सात पांच बार है ये स्थाई भाव हैं इन स्थाई भावों के साथ में श्री कृष्ण रति करना यही स्थाई भाव का श्रीमद महाप्रभु ने वर्णन किया अब इन्हीं का आगे वर्णन करेंगे बोलो बोलवृंदावन बिहारी लाल की जय ये रस प्रकरण पूरा चल रहा है तीन दिन का यहां आ, बीच में विश्राम रहेगा क्योंकि एक दूसरी जगह बहने वो मुरारी मोहन जो हैं वहां पर जाना है तो आ, सेवा है वो भी वृंदावन की सेवा ही है पुरानी श्री आचार्य रहे आ, उनकी परंपरा में श्री मुरारी मोहन जी विराजमान रहे मुरारी बाबा विराजमान रहे बड़े अच्छे बाबा महात्मा रहे तो उनका उत्सव है श्री तो तीन दिन का व्यस्तता है फिर इसके बाद में तीन दिन के बाद में फिर यहाँ पर उनतीस तारीख को फिर से फिर यहाँ पर छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस तीन दिन वृंदावन दिहारी लाल की जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय राधा हरि गोविंद जय जय श्राधा हरि गोविंद जय जय निताय गौर हरि मोर जय जय श्याम